अगर ये बात सही है तो हर चीज़ फिर सही बैठ रही है जब रूही इस विला में सेफ बॉक्स चोरी करने के लिए आई हुई थी तो उसने वाकई में प्रोफेसर खुराना को पर्सनली देखा रहा होगा इसी वजह से उसने ये बात कही कि वो प्रोफेसर खुराना को देख चुकी है लेकिन उसने पूरी सच्चाई पुलिस को नहीं बताई हालांकि वो प्रोफेसर खुराना से पर्सनली रिलेटेड नहीं थी ना तो किसी तरह से उसने प्रोफेसर खुराना के साथ मिलकर कोई अपराध किया था लेकिन फिर भी अगर वो पुलिस को पूरी सच्चाई बताती तो फिर ये भी सामने आती कि उसने इस विला में बने सेफ हाउस से चोरी करने की कोशिश की थी जिससे हो सकता है कि उसको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती थी फिर इस सिचुएशन में रूही ने थोड़ा दिमाग लगाया उसने इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस से कहा कि वो प्रोफेसर खुराना को जानती है फिर उसने सबसे पहले तो जेल से भागने का प्लान बनाया और फिर अपने दुश्मन यानी कि रोनी और उसके आदमियों को भी पुलिस के हवाले करवा दिया ये लड़की बहुत ज्यादा शातिर है विक्रांत की सोच से भी ज्यादा कुल मिलाकर बात यह है कि सोलन पुलिस ब्रांच से सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी और बाकी की टीम यहां पर प्रोफेसर खुराना को पकड़ने के लिए आई हुई थी लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर खुराना के होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था इस विला के ओनर का नाम हरदीप सिंह है ऐसे में ये पक्का है कि वो भी प्रोफेसर खुराना के साथ मिला हुआ है लेकिन हरदीप का प्रोफेसर खुराना के साथ क्या रिलेशन हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं हरदीप भी प्रोफेसर के साथ मिलकर मेडिकोर के एम्प्लाईज का मर्डर कर रहा है ये सब जानने के लिए विक्रांत ने अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक कर सकता था विक्रांत ने तुरंत ही अपने स्टूल को एक्टिवेट किया और फिर इस वह को ढूंढने लगा जहां से इस मर्डर केस की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डाली गई थी थोड़ी देर तक ट्रैक करने के बाद ही विक्रांत को विला के भीतर वो प्लेस तो मिल गया लेकिन उस जगह की ओर जाने के बाद उसे कुछ भी नजर नहीं आया वहां से सारे कंप्यूटर और इंटरनेट सिस्टम को हटा दिया गया था अभी विक्रांत के अदृश्य डिटेक्टर का टाइम लिमिट खत्म होने वाला था कि तभी वहां मौजूद पुलिस वालों ने विक्रांत को कुछ इन्फॉर्म किया उन्होंने बताया कि इस विला के गेज एरिया में एक बेसमेंट भी बना हुआ है यह ठीक उसी तरह का सेटलमेंट था जैसा कि बैंक मर्डर केस वाले मुजरिम ने किया था जब पुलिस सीढ़ी के सहारे उतरकर नीचे बेसमेंट में पहुंची तो वहां पर सबसे पहले शराब की कई सारी बोतलें पड़ी हुई दिखाई पड़ी यहां पर गंदगी भी बहुत ज्यादा थी शराब की इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि पुलिस वालों को अपना नाक पकड़ के चलना पड़ रहा था जब पुलिस वाले अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए दरअसल अंदर जाने के बाद वहां पर एक दीवार और व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था और उस पर कई सारे लोगों की फोटो लगी हुई थी जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय व्हाइट बोर्ड पर इन्फॉर्मेशन नोट करती है वैसे ही यहां पर भी सारी इन्फॉर्मेशन नोट की गई थी इस व्हाइट बोर्ड पर पिन की गई एक फोटो को देखकर एक पुलिस वाले ने अबाक रहते हुए कहा हे भगवान सर ये देखिए विक्रांत ने जब वहां पहुंचकर बोर्ड पर लगी फोटो को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई दरअसल बोर्ड पर जो फोटो थी वो मेडिकोर मर्डर केस के पहले प्रवीण की थी उसके फोटो के आगे लाल रंग के मार्कर से टिक किया गया था और फिर उसकी फोटो के बगल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी दी गई थी उसके बगल में केस के दूसरे विक्टिम और सोनल चौधरी जिसे के आग से जलाकर मारा गया था उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वहां पर उसकी फोटो के आगे भी रेड कलर्स के मार्कर से टिक किया गया था यहाँ के नजारे को देख सभी पुलिस वाले बिल्कुल दंग रह गए अब तो सबको यकीन हो गया था कि ये सब काम प्रोफेसर खुराना का ही है क्योंकि जिस हिसाब से यहां व्हाइट बोर्ड पर इंफॉर्मेशन नोट की गई थी और जिस तरह से एक एक आदमी की डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी उसे देखते हुए तो यही लग रहा था कि प्रोफेसर खुराना के अलावा कोई ये सब नहीं कर सकता था पक्का ये प्रोफेसर खुराना का वर्कशॉप है यहीं बैठकर उसने पूरे मर्डर का प्लान बनाया है एक पुलिस वाले ने बीच में ही बोलते हुए कहा अभी सब लोग यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी के फोन पर किसी का मैसेज आया लोकेश ने यह मैसेज चेक करने के बाद तुरंत ही किसी को कॉल किया और फिर जब वो कॉल पर बात करने के बाद फ्री हुआ तो फिर तुरंत ही विक्रांत की तरफ भागते हुए पहुंचा सर एक अजीब बात पता चली है लोकेश ने कहा क्या बात क्या हुआ विक्रांत ने कहा सर यह विला किसी रवि तरेजा के नाम से लिया गया है लेकिन बाद में जांच करने के बाद पता चला कि कोई रवि तरेजा नाम का आदमी ही नहीं है ये फेक नाम है फेक आईडी दिखाकर इस विला को रेंट पर लिया गया था बाद में जब विला के ओनर से कांटेक्ट करके उसे प्रोफेसर खुराना की फोटो दिखाई गई तो फिर उसने खुराना को तुरंत ही पहचान लिया ओ, इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर खुराना के अलावा कोई और इस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है सर सोलन पुलिस ब्रांच के एक टेक्निकल स्टाफ ने लोकेश को स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए कहा यह कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए सर केस की इंटरनल इंफॉर्मेशन इसी जगह ऐसी इंटरनेट पर अपलोड की गई थी लोकेश तुरंत भागकर कम्प्यूटर स्क्रीन की तरफ पहुंचा वहां पर वो कंप्यूटर में पड़े डेटा को ध्यान से देखने लगा अभी लोकेश ये सब इन्फॉर्मेशन देख ही रहा था कि अचानक से विक्रांत का फोन बच पड़ा ऐसी सिचुएशन में विक्रांत के फोन अजीब रिंगटोन ने हर किसी को अजीब सी स्थिति में डाल दिया विक्रांत ने फोन उठाया तो पता लगा कि ये उसके जूनियर हर्ष का फोन था विक्रांत के फोन उठाते ही हर्ष ने कहा सर सर मुझे पता लग गया क्या अरे सर आपने कहा था ना कि यह पता लगा कि मेडिकोर्स के सीनियर ऑफिसर में से किसके साथ प्रोफेसर खुलाना की दुश्मनी थी और सीनियर ऑफिसर्स में से कौन ऐसा हो सकता है जो कि प्रोफेसर खुराना को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, हाँ तो कुछ पता चला, है जिसका नाम है रणजीत चौधरी जब पहले प्रोफेसर खुराना ने नई मेडिसिन का रिसर्च किया था तो ये रणजीत चौधरी ने प्रोफेसर से बात करके अपने किसी करीबी का नाम देकर उसे भी दवा के रिसर्च टीम के क्रेडिट के लिए शामिल करने के लिए कहा था लेकिन प्रोफेसर खुराना ने इसके लिए मना कर दिया था फिर उसके बाद से ही उन दोनों के बीच दुश्मनी चल रही थी और डर लग रहा है कि अभी फोन पर हर्ष से सब बता ही रहा था कि अचानक से विक्रांत की नजर यहाँ पर डेस्क पर काम कर रहे एक टेक्निकल स्टाफ पर पड़ी ये क्या कर रहा है ये तुम्हे तो काम करने का तरीका भी नहीं पता है विक्रांत ने टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए कहा डर वो टेक्नीशियन पीछे हो गया लेकिन अब तक उसका हाथ के माउस को चुका था। तुम इतने कैसे हो सकते होकर बोलना शुरू किया इतना भी नहीं पता कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के समय कोई भी चीज ऐसे नहीं टच की जाती है ये सब इंपोर्टेंट एविडेंस है अगर तुम्हारे छूने के बाद इस कंप्यूटर में से डेटा गायब हो गया तो फिर उसका जवाब कौन देगा कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी अरे भाई अगर प्रोफेसर खुराना ये सब इन्फॉर्मेशन पुलिस तक नहीं पहुंचने देना चाहता तो फिर वो पहले से ही फिनिश कर चुका होता और अगर ये सब इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर में है तो फिर इसका मतलब है कि इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं लोकेश ने हर्षित को समझाते हुए कहा उसके ये कहने के बाद वहां पर मौजूद टेक्नीशियंस ने फिर से कंप्यूटर को चलाना शुरू कर दिया लेकिन तभी वहां पर अचानक से कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नीले रंग का फ्लैश दिखाई पड़ा और कंप्यूटर बंद हो गया ये घटना लोकेश के मुंह पर तमाचे जैसी थी वो शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया अभी मॉनिटर बंद हुआ ही था कि अचानक से कंप्यूटर की स्क्रीन टाइमर से चलने लग गया तीस उनतीस सत्ताईस छब्बीस ओए गॉड ये बम है यहाँ बम भागो हर्षन्द्र ने चिल्लाते हुए कहा और फिर इसके बाद यहाँ पर तो भगदड़ ही मच गई विक्रांत अभी फोन पर हर्ष से बात कर ही रहा था कि अचानक से उसका इमरजेंसी अलार्म बज उठा ओह की साला बम है यहां पे विक्रांत ने हड़बड़ी में फोन रख दिया फटाफट फड़ सब इस बेसमेंट से बाहर निकलने लगे अरे यार यहाँ का बम है भागो यहां से जल्दी जल्दी निकलो अनुष्का ने भी चिल्लाते हुए कहा सभी एक साथ दरवाजे की तरफ दौड़कर भागने लगे जिससे बेसमेंट के एग्जिट दरवाजे पर थोड़ी पैनिक सिचुएशन बन चुकी थी जल्दी को जल्दी लोकेश ने भी चिल्लाते हुए कहा हालांकि उसने आज तक न जाने कितने केस सोल्व किए थे लेकिन इस तरह की सिचुएशन उसने कभी हैंडल नहीं की थी ऐसे में इस वक्त वो भी काफी घबरा उठे थे एक एक करके लगभग सभी यहाँ से बाहर निकल चुके थे लेकिन विक्रांत अभी भी अंदर ही इधर उधर घूमकर फोटो क्लिक कर रहा था सर, विक्रांत सर जल्दी आइए। लोकेश ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, फोटो छोड़ी सर बॉम्ब है यहाँ बॉम्ब पंद्रह चौदह तेरह कंप्यूटर की स्क्रीन पर अभी भी काउंट चल ही रहा था लेकिन विक्रांत बेफिक्र होकर इसे पूरे एरिया को फोटो क्लिक किया जा रहा था सर क्या कर रहे हैं जल्दी आइये प्लीज अनुष्का नमी चलाते हुए विक्रांत को बुलाया लेकिन मानों अभी तक विक्रांत के कानों में उसकी आवाज ही नहीं पहुंच सकी थी वो चुपचाप अपने फोन से फोटो क्लिक करने में लगा हुआ था अभी वो फोटो क्लिक कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ वॉल पर लगी एक फोटो पर पड़ी जिस तरह से पहले प्रवीण और तुषार तो की डिटेल इंफॉर्मेशन बोर्ड पर देखने को मिली थी ठीक उसी तरह से अब भी एक आदमी की इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ रही थी विक्रांत ने ध्यान से उसकी फोटो देखी तो फिर वो दंग रह गया दरअसल ये सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकोर के को डायरेक्टर रणजीत चौधरी की थी जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हर्ष फोन पर कर रहा था ओ गॉड इसका मतलब अगला टारगेट रणजीत चौधरी है